सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के संबंध भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य के प्रतिज्ञावाक्य का अवतरण रूप टीका तथा तो प्रतिभाष्य के प्रतिज्ञावाक्य का विचार कल्पुरा हुआ केनोपनिषद हैं तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के नवम अध्याय का नाम आठ अध्याय है कर्मकांड वम अध्याय उपनिषद है का मतलब ज्ञान कांड है आठ अध्यायों का एक प्रकरण है नवम अध्याय एक अलग आठ अध्यात्मक प्रकरण से स्वतंत्र प्रकरण है प्रकरण भेद का प्रयोजक होता है अनुबंध भेद ग्रंथ का अनुबंध यदि अलग अलग हो जाए तो प्रकरण भिन्न होता है अनुबंध में विषय संबंध फल अधिकारी ये चार होते हैं उनमें से पूर्ववर्ती आठ अध्याय रूप प्रकरण का जो विषय है उससे विलक्षण विषय नवम अध्याय का होने से नवम अध्याय पूर्व आठ अध्यायों से अलग प्रकरण है इसे बताने के लिए पहले नवम अध्याय निर्विषय है इस प्रकार का आक्षेप करके उसका समाधान अवतरण टीका में सिद्धांति के अभिप्राय को प्रकट करते हुए किया गया आक्षेपकर्ता ने युक्ति का आधार लिया कि आत्मा तो है अहम प्रत्येकोचर यानी मैं इत्याकारक प्रती का जो विषय है उसे कहा जाता है आत्मा और वह तो संसारी के रूप में अहम प्रत्यय का विषय बन रहा है अतः अहम प्रत्यय गोचर आत्मवस्तु हो जाएगी संसारी और ब्रह्म को आप कहते हैं असंसारी हैं तो उपनिषद प्रतिपाद्य असंसारी ब्रह्म के साथ अहम प्रत्येक गोचर संसारी आत्मा का अभेद असंभव है संसारित्व असंसारित्व परस्पर विरोधी धर्म के आश्रयभूत दो धर्मी एक नहीं हो सकते ये पूर्व पक्षी का तर्क रहा सिद्धांति ने कहा आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान दो प्रकार का है अहम प्रत्यय आत्मा के अलग अलग दो स्वरूपों को आलंबन बनाता है जो लौकिक प्रमाण है उससे होने वाला अहम प्रत्यय लौकिक अहम प्रत्यय वह तो संसारी स्वरूप को विषय बनाएगा अलौकिक प्रमाण जो तत्व में शादी महावाक्य है वेद उससे उत्पन्न हुआ जो अधिकारी विशेष के चित्त में अहम प्रत्यय है वह आलंबन बनाता है जो आत्मा का उपनिषदों के द्वारा स्वरूप बताया जा रहा है उसे तो इसलिए तत्वमसी वाक्यार्गत जो शोधितत्वर्थ तो है अहंकार साक्षी उसमें बोधक कोई प्रमाण नहीं है और उसमें बोधक प्रमाण है तत्वमशी वाक्य अहंकार साक्षी जो अहम प्रत्यय का आलंबन है वह असंसारी ब्रह्म है इसे बताने वाला प्रमाण तो तत्वमसी विद्यमान है और अहंकार साक्षी जो शोधित तमर्थ तो है उसके संसारित्व तो को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है इसलिए शोधित तमर्थ तो में असंसारी ब्रह्मरूपता संभव होने से उस शोधित तो तोमर्थ का असंसारी ब्रह्म के साथ एकत्व ये उपनिषदों का विषय होगा उपनिषदे स विषय हो जाएगी और तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग का नवम अध्याय यही बता रहा है अहंकार साक्षी जो अहम प्रत्यय का आलंबन है वह असंसारी ब्रह्म ही है उससे भिन्न नहीं ये नवम अध्याय बता रहा है इसलिए नवम अध्याय का आरंभ किया जा रहा है वह सह विषय स विषय होने से पूर्ववर्ती आठ अध्यायों से अहंकार साक्षी में तो संसारी ब्रह्मरूपता का वर्णन नहीं है अपितु लौकिक अहम प्रत्यय आलंबनभूत संसारी आत्मा के संसार का वर्णन है आठ अध्याय में इसलिए यह पूर्व अध्याय के विषय से विलक्षण विषय वाला अध्याय होने से अलग प्रकरण है ज्ञान कांड है उसका आरंभ अहंकार साक्षी में असंसारी ब्रह्म रूपता को बताने के लिए हुआ है इसे भगवान भाष्यकार ने प्रतिज्ञा वाक्य से बताया केनेशितम इत्याद्या उपनिषद पर ब्रह्म विषया वक्तव्या नवम अध्याय से आरंभ तो स विषय है नवम अध्याय इसलिए वह व्याख्या है इस प्रतिज्ञा की सिद्धि हो जाएगी अब एतस्म, प्राक एतस्मात इत्यादि जो भाष्यवाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए कस्तर ही नवम अध्यायस्य अष्टम टीकाको देखी कस्तर् भाव नियतपूर्वोत्तरभापत्तिलभ्य संबंध आशंक्य हेतुेतुम्भावक्षण तो संबंध दर्शय वृत्तस्मादीना तो कहते हैं यदि नवम अध्याय व्याख्या है सविषय होने से अलग प्रकरण है यह आप बता रहे हो तो इस नवम अध्याय रूप कांड का अपने से पूर्ववर्ती आठ अध्यात्मक कर्म कांड के साथ संबंध क्या है जिस संबंध के बिना इनमें पौर्वापर्य भाव सिद्ध नहीं हो सकता जिस किसी में भी पौर्वापर्य नहीं होता नवम अध्याय को किस कारण से पूर्ववर्ती आठ अध्याय के अनंतर ही रखा पूर्व में नहीं रखा नवम अध्याय को क्यों पहले ही नहीं रखा आठ अध्याय को बाद में रखते हैं ये जो आठ अध्यायों का नियत पूर्ववर्तित्व और नवम अध्याय का नियत उत्तरवर्तित्व यह है नियत पूर्वोत्तर भाव और इसकी अनुपत्ति हो जाती होती हैं जिस संबंध के बिना अर्थात ये पौर्वापर्य जिस संबंध के बिना असंभव है जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त का पीनत्व रात्रि भोजन के बिना अनुपन्न है इसलिए रात्रि भोजन का गमक बनता है ना, अर्थापत्ति प्रमाण से ऐसे यह आठ अध्याय रूप कर्मकांड और नौ अध्याय रूप ज्ञानकांड का जो निश्चित पौर्वापर्य भाव है इसकी इन दोनों के आपस में संबंध के बिना अनुपपत्ति है दिन में न खाते हुए रात्रि भोजन के बिना जयसे पीनत्व तो अनुपन्न है तो उस अनुपपत्ति से लभ्य यानी गेय है रात्रि भोजन पीनत्व तो प्रत्यक्ष दिख रहा है और दिन में खा नहीं रहा है तो निश्चित होता है कि रात में खाता है तो दिन में न खाते हुए अनुभूयमान पीनत्व रात्रि भोजन का जैसे ज्ञापक बना रात्रि भोजन उससे ग्यय हुआ पीनत्व से ऐसे कर्मकांड और ज्ञानकांड में जो पौर्वापर्य भाव दिख रहा है वह अनुपन्न है जिस संबंध को स्वीकार किए बिना वह संबंध क्या है ये पूछा जा रहा है कि कस्तरी ही नवमस्य अध्यायस्य से अष्टाध्याया नियत पूर्वोत्तर भाव अनुपत्ति लभ्य संबंध इति आशंक्य इस प्रकार की शंका हुई संबंध को जानने के लिए वो संबंध विशेष क्या है संबंध सामान्य तो प्रतीत हो रहा है बिना संबंध के संभव नहीं है नियत पौरापर्य इसलिए संबंध कोई न कोई है, को है। वह कौन है तो सिद्धांती बता रहे हैं पूर्ववर्ती आठ अध्याय रूप कर्मकांड और नवम अध्याय रूपी ज्ञानकांड का आपस में हेतु हेतुमत भाव संबंध अर्थ द्वारा इन दो प्रकरणों का आपस में हेतु हेतुमत भाव संबंध है इसे कह रहे हैं कि हेतु हेतुमत भाव लक्षण संबंधम दर्शय व्रतम अनुवदति प्राग ए तस्माद इत्यादि तो कर्म कांड और ज्ञानकांड इनका आपस में हेतु तो हेतुमत तो भाव संबंध है इसे बताना है इसके लिए व्रत कथन किया जा रहा है संबंध कथन उपयोगी व्रत कथन बताना तो है संबंध और उस संबंध को स्पष्ट करने के लिए अभिधेय संबंध को स्पष्ट करने के लिए अनायास ज्ञात हो जाए अध्यता को इसके लिए व्रत कथन कर रहे हैं व्रत कथन कर रहे का मतलब पूर्ववर्ती आठ अध्यात्मक कर्म कांड का जो विस्तार से बताया गया विषय है अर्थ है उसका संक्षेप में अनुवाद कर रहे हैं कथन कर रहे हैं तो हेतु तो हेतु मदभावलक्षण संबंधम दर्शित व्रतम अन्वदति प्राकस्मा इत्यादि न भाष्य में है प्राक एतस्मात कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि परिसम समस्तकर्माश्रयभूत प्राण से उपाशना उ कर्मांग साम तो ये कहते हैं ये तस्मात् प्राक इसमें एक स्मेंतस्रोनाम है नवम अध्याय का परामर्शक जिस अध्याय के व्याख्या की प्रतिज्ञा पूर्ववाक्य से हुई उस अध्याय का परामर्शक है ये शब्द इसलिए एतस्मात का अर्थ निकलेगा एतस्मात नवम अध्यायात प्राक ऐने पूर्ववर्ती प्रकरण में तस्मा शब्द से ग्राह्य हुआ ज्ञान कांड और उससे प्राक शब्द से उससे पूर्ववर्ती प्रकरण को लेना वो पूर्ववर्ती प्रकरण है कर्मकांड आठ अध्याय उन आठ अध्यायों से क्या हुआ तो कहते अशेषत कर्माणी कर्माणि परिसमापितानि संपूर्ण कर्मों का प्रतिपादन हुआ है आठ अध्याय में कर्म बताए गए हैं कर्म का प्रकरण समाप्त तो हुआ आठ अध्याय तक तो केवल कर्म ही बताए हैं या और भी कुछ बताए तो कहते हैं कर्म के साथ उपासना भी बताई कर्म के साथ जिन उपासनाओं का समुच्चय हो सकता है ऐसी उपासनाएं भी बताई हैं। तो इसलिए कहते हैं समस्त कर्माश्रय कर्माश्रयभूत प्राणस्य उपासनानि उपासना तो क्रिया शक्तिमान है प्राण इसलिए सारे कर्मों का आश्रय माना जाता है प्राण को प्राण का विशेषण है समस्त कर्माश्रय भूत प्राणस्य सारे कर्मों का आश्रय जिसमें क्रिया शक्ति होगी उसी में क्रिया होगी ना कर्म होगा ना प्राण में क्रिया शक्ति है सूत्रात्मा में इसलिए सूत्रात्मा को कहा जाता है समस्त कर्माश्रय तो समस्त कर्माश्रय भूत जो प्राण यानी समष्टि प्राण सूत्रात्मा और उस सूत्रात्मा की उपासनाएं भी बताई गई हैं प्राण उपासनाएं कहा आठ अध्याय में प्राण उपासना का कर्म के साथ समुच्चय हो सकता है इसे ईशावा शुक में बताया विद्या उसमें विद्या शब्दित जो कार्य ब्रह्म उपासना है कार्य ब्रह्म है सूत्रात्मा उसकी उपासनाएं भी बताई गई हैं इस तलोकार शाखा के ब्राह्मण भाग के आठ अध्यायों में और कर्मांग साम विषयानी च और कर्म का अंगभूत जो साम है वो साम पांच भक्तिक साप्त भक्तिक भेद से दो प्रकार का है भक्ति शब्द का अर्थ है वहां अवयव पाक्ष पांचभक्तिक का अर्थ होता है पंच पंचावय साम और साप्त भक्ति का अर्थ है सप्तावयो साम यह है कर्मांग तो कर्म का अंग जो साम उस साम की भी उपासनाएं बताई गई हैं का मतलब कर्म को बताया कर्मांग साम की उपासनाएं भी बताई और प्राण की उपासनाएं भी बताई और आगे कहते हैं अनंतरंच गायत्र विषम दर्शनम वंश्यात उक्त तो साम जो कर्मांग है उसके अलग अलग नाम भी होते हैं गायत्र साम वामदेव्य साम ऐसे कई प्रकार के साम होता है उनके नाम तो गायत्र नामक जो साम है उस गायत्र नामक साम की भी उपासना प्राण दृष्टि से बताई गई है दर्शनम शब्द का अर्थ है उपासना तो गायत्र विषयम दर्शनम का अर्थ हुआ गायत्र साम विषय उपासना को भी बताया गया है पहले आठ अध्याय में हुँ? वो पूरा पहले गायत्र साम देखना होगा उस प्रकरण को पढ़ना होगा छांदों उपनिषद में आएगा तो उसमें गायत्र साम की जो साम के अवयव होते हैं अलग अलग उन अवयवों में करनी होती है अलग अलग प्राणों की दृष्टि पंच प्राण है ना उनकी दृष्टि तो माना जाता है और फिर वो प्राण में अलग अलग गुण भी बताए जाते हैं उन सब गुणों से विशिष्ट ये गायत्री शाम है जैसे की जाती है नर्मदेश्वर की शिव दृष्टि से उपासना शिवलिंग की ऐसे गायत्री साम रूप प्रतीक में की जाती है प्राण की दृष्टि तो माना जाता है प्राण दृष्टि से गायत्री शाम की उपासना हो रही है तो गायत्री शाम विषय उपासना भी प्राण दृष्टि से बताई गई ये सब कहां तक बताया गया तो कहते हैं अष्टम अध्याय का अंतिम भाग है जिसका नाम है वंश उस विद्या की परंपरा आचार्य परंपरा तो वंश उत्तम आचार्य परंपरा और उस आचार्य परंपरा का अविच्छिन्न आचार्य परंपरा को बताने वाला जो ग्रंथ है वो वंश के बाद में फिर कर्मकांड का समापन हुआ उपसंगार है वहां पर तो इसलिए वंश्यात गायत्र विषय दर्शन उतम तो वंश्यात दर्शनम उत्तम कार्य कार्य का अर्थ है वह कर्तव्य रूप है यानी विधेय है अनुष्ठे हैं, अनुष्ठ साधन बताया है, वहां तक तो कार्यम के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए अनंतर साम विषम दर्शनम वंशांतम उक्तम कार्यम है पूर्ण विराम या पूर्ण विराम होना चाहिए पुराने में नहीं है में है कहते हैं अच्छा तो कार्यम के पास पूर्ण विराम होना चाहिए अब थोड़ी टीका को टीका है टीका को देखिए यह जो कहा ना कि कर्मांग साम विषयानी च उपासना उत्तानी उसमें कर्मांग साम के प्रकार बता रहे हैं अवयव भेद से टीकाकर कर्मांग साम पांच भक्तिकम साप्त भक्तिक कर्म का अंग भूत शाम कहता है पांच अवयव वाला सात अवयव वाला पांच अवयव वाले को कहा जाता है पांच भक्तिक सातवयो वाले शाम को कहा जाता है साप्तभक्तिम तद विषयानी उपासना उ तद्दी उपासनानि पृथ्वी आदि दृष्टिया उक्ता तो तद विषय में तत्शब्द का अर्थ कर्मांग साम है प्रकार का तो वह प्रकार का जो कर्मांग साम है उसकी उपासनाएं बताई गई हैं पृथ्वी आदि दृष्टि से यानी लोक दृष्टि से वृष्टि दृष्टि से ऐसे कई दृष्टियों से कर्मांग भूतों साम की उपासनाएं आठ अध्यायों में बताई गई है और प्राण दृष्टिया ऐसे लगाना तो प्राण की दृष्टि से गायत्र साम की उपासना भी बताई गई है और वंश शब्द का अर्थ करते हैं वंश्यांतम उक्तम लिखा है ना तो वंश किसको कहते हैं तो कहते हैं शिष्य शिष्याचार्य संतान अविच्छेदो वंश शिष्य आचार्य की संतान यानी ये जो परंपरा है उसका अविच्छेद वंश कहलाता है का मतलब अविच्छिन्न आचार्य परंपरा वंश है और उस वंश को बताने वाला जो भाग है ग्रंथ का उसे कहा जाता उसको भी वंश कहते हैं और वहाँ तक के ग्रंथ से ये सब बताया गया है और तद अवसान ग्रंथेन कार्य रूपम एवं वस्तु उक्तम तो वंश पर्यंत जो ग्रंथ हैं अष्टम अध्याय का अंतिम भाग है वंश उसमें आचार्य परंपरा बताई है और वहाँ तक के ग्रंथ से जो बताया गया है कर्मकांड के द्वारा विषय वह कार्य अनुष्ट साधन है कार्य एव चेत, अब आगे, इत्यादि का अवतरण है तो उतने ग्रंथ से यदि कार्यरूपी वस्तु को बताया गया है कर्मकांड से तो आगे कहते तरी प्राणादी उपासन सहित कर्मण संसारफलवात् ब्रह्मज्ञानुपयोगा कथम हेतुेतुमद्भाव संबंधोंधिषि आशंक्य आशंक्य निकर्माण तबत ज्ञानोपयोगी तम सर्वम सर्व तो ये कहते हैं यदि आठ अध्यात्मक पूर्ववर्ती प्रकरण के द्वारा कार्यरूप वस्तु ही बताई गई है अनुष्टे साधन जिसका फल संसार है तो कहते हैं तरह प्राणादि उपासन उपासना सहित से कर्मण संसार फल प्राणादि उपासना सहित जो पूर्व अध्याय के द्वारा बताया गया कर्म है उसका फल संसार है तो और ब्रह्म ज्ञान जो बताया जा रहा है आठवें अध्याय के नव अध्याय के द्वारा उसका फल तो है मोक्ष तो मोक्ष फलक ब्रह्मज्ञान में संसार फलक कर्म का क्या उपयोग है कैसे हेतु हेतुमत भाव संबंध बनेगा ये प्रश्न है कि तर् प्राणादिउपासन सहित कर्म न संसार फल्वात् ब्रह्मज्ञान अनुपयोगा कथम हेतुेतुमद्भावंध अभिधिषि तो कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड का हेतु तुमत भाव संबंध बताना आपको इष्ट है अभी निश्चित का अर्थ है वक्तुम इष्ट आप बताना चाहते हैं नवम अध्याय का पूर्ववर्ती आठ अध्यायों के साथ हेतु तुमत भाव संबंध हेतु में मदभाव संबंध तो पूर्ववर्ती अध्यायों के साथ नवम अध्याय का तब बन सकता है जब नवम अध्याय के द्वारा बताए जाने वाले साधन के उपयोगी अर्थ को पूर्ववर्ती आठ अध्याय में बताया गया हो लेकिन पूर्ववर्ती आठ अध्याय में जो बताया गया है वो तो संसार फलक है उसका फल ब्रह्म ज्ञान तो नहीं है इसलिए लिए ज्ञान में अनुपयोगी साधन को बताने वाले पुरोवर्ती प्रकरण के साथ नवम अध्यात्म ज्ञान कांड का हेतु हेतुमत भाव संबंध आप कैसे बताना चाहते हो इस प्रकार प्रश्न हुआ इसका उत्तर देने के लिए यह बताया जा रहा है पूर्ववर्ती प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म सहित उपासनाएं हैं उपासना, है। उपासना समुचित कर्म है वह यदि साधक आपात ब्रह्म जिज्ञासा से संपन्न हो करके वो करता है चित्त शुद्धि के लिए करता है यदि तो उसके निष्काम भाव से किए गए पूर्ववर्ती अध्यायों के द्वारा प्रतिपादित साधन से ब्रह्मज्ञान उपयोगी चित्तशु द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य आ जाता है चित्त में बिना वैराग्य के नहीं हो पाता अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध इसलिए वैराग्य कर्मफल के प्रति उत्पन्न करने के लिए कर्म ही साधन है निष्काम भाव से किया हुआ कर्म चित्त शुद्धि करता है नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य को उत्पन्न करता है तो वैराग्य ज्ञान का साधन है इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि नित्य कर्मनाम तावत ज्ञान उपयोगित्वम कथी जो नित्य कर्म है वे ज्ञान में चित्त शुद्धि विवेक वैराग्य द्वारा हेतु बन जाते हैं उपयोग में आ जाते हैं इसे कह रहे हैं निष्कामस्य योत्त कर्मचि निष्काम से मुमुक्षो सशु सशुव निष्काम से मुमुक्षो सत्तो, सत्तो करना ये जो यथोक्तम यानि आठ अध्याय के द्वारा बताया गया कर्म और ज्ञान ज्ञान यानि उपासना तो यथोक्तम कर्म च ज्ञान च कर्म उपासनाएँ सम्यक अनुष्ठितम जैसा शास्त्र ने इनका स्वरूप बताया ऐसा ही अनुष्ठान निष्काम मुक्शु करता है यदि तो सत्व शुद्धि अर्थम भवती अंतकरण की शुद्धि का वह हेतु बन जाता उसका फल है अंतकरण की शुद्धि और सकाम तु इत्यादि से बताया जा रहा है संसार का हेतु बन जाता है यही साधन जो सकाम भाव से करता है उसके कामना पूर्वक कर्म उपासना संसार फलक है निष्काम कर्म उपासनाएं चित्त शुद्धि का हेतु है इस अभिप्राय से सकामस्यतु इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार काम्यां प्रतिषिधाना चल दर्शनेन वैराग्या कथयति स कामश्य काम्य कर्मों का तथा उपासनाओं का फल और प्रतिषिद्ध जो कर्म और चिंतन है उसका फल यहाँ पर बताया जा रहा है इसलिए तो दर्शनेन वैराग्यांथम प्रतिषिध कर्म का फल शास्त्र बताएगा तो तद्गत दोष दिखेंगे सकाम कर्म का फल भी शास्त्र बताएगा तो मुमुक्षु आ, मुमुक्षु को शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित सकाम कर्म निष्काम कर्म के फल में जो दोष हैं वे दोष दिखेंगे सहसा नहीं दिखते और दोष जिन पदार्थों में दिखते हैं उन पदार्थों में यदि अज्ञान वशात मोह वशात राग होगा तो वह निकल जाता है दोष दर्शन वैराग्य का एक साधन माना जाता है तो सकाम कर्म तथा प्रतिषिद्ध कर्म का फल दिखाया जा रहा है मुमुक्षु उनमें विद्यमान दोषों का दर्शन करके उनसे विरक्त हो जाए वैराग्य प्राप्त करें इसलिए तो ये कहते हैं कि काम्यानाम काम्या प्रतिषिद्धान्च फल तदोष दर्शन वैराग्या कर्म फल में विद्यमान दोष दर्शन पूर्वक कर्म फल से वैराग्य के लिए सकाम कर्म तथा पाप कर्म का फल बता रहे हैं भगवान। भाष्य भाष्यम है सकाम से तो ज्ञानरहित केवला स्मरता कर्माण दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये भवन्ति। तो ये जो सकाम उपासना रहित तो कर्म है तो सका ज्ञान रहितस्य ज्ञान है उपासना केवल कर्म ज्ञान रहितस्य सकामस्य का है वो केवल कर्मी है समुच्चय अनुष्ठाई नहीं है तो केवलानी स्रौता स्मारता कर्मा दक्षिण मार्ग प्रतिपत्तये प्रतिपत भवन्ति। तो सकाम व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित तो केवल जो स्रौतस्मात कर्म हैं उपासना रहित तो, वे कर्म उसे दक्षिणा मार्ग की प्राप्ति कराते हैं दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग ले जाते हैं और स्वर्ग में फिर वो यावत चंद्र दिवा करो नहीं रहता है जब स्वर्ग में रहने का हेतु हो तो पुण्य समाप्त होता है तो फिर इस लोक में वापस आ जाता है इसलिए कहते हैं पुनरावृत्त ये से भवंती भवंती का करता है केवलानी स्रोतानी स्मारतानी कर्माणी वो सकाम व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित केवल जो विहित और स्मृति विहित कर्म है अनुष्ठित वे दक्षिणायन मार्ग द्वारा स्वर्गलोक ले जाते हैं और वहां रहने का हेतु पुण्य समाप्त तो होने पर क्षीणे पुण्य मरतेलोकम विषयती के अनुसार इस श्लोक में फिर आना पड़ता है पुनरावृत्ति के हेतु बन जाते हैं और जो प्रतिषिध प्रवृत्ति है स्वाभाविक प्रवृत्ति अनेस्वाभाविक कर्म पाप कर्म उसका फल बताया जा रहा है कि स्वाभाविक क्या तू अशास्त्रीय या प्रवृत्तिया पश्वादि स्थावरानता अधोगति ही सियात तो जो स्वाभाविक अशास्त्रीय प्रवृत्ति है प्रवृत्ति शब्द कर्म का परामर्शक है तो स्वाभाविक अशास्त्रीय कर्म अशास्त्रीय का अर्थ है शास्त्र निषिधर मात्र स्वभाव यानी संस्कार पूर्व वासना से प्रेरित होकर के जो कर रहा है वासना के अधीन हो कर के शास्त्र ने मना करने पर भी जो कर्म किए जाते हैं वे हैं स्वाभाविक अशास्त्रीय कर्म और उनका फल है पशुआदि स्थावरांत अधोगति मनुष्य को मध्यम योनि माना जाता है मनुष्य की योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि है पशुआदि की योनि और वहां से अधोगति शुरू होती है पशुआदि से और अधोगति का अंत होता है स्थावर पर्यंत वृक्ष आदि ये स्थावर योनी है उससे निकृष्ट योनी नहीं होती जहां जन्म लिया उसी स्थान पर मृत्यु पर्यंत रहना होता है इधर उधर नहीं जाते कोई उनको नष्ट करने वाला आया अपने से बलवान शत्रु दूर शाता हुआ देख रहे तब भी भाग नहीं सकते उससे आत्मरक्षा करने के लिए इसलिए वो है अधोगति में अंतिम होनी उसे स्थावरान्त कहा और शुरुआत हुई पशु से तो पशु अधोगति शात ये किससे होती है तो पाप कर्म के फल से पाप कर्म से पाप कर्म के स्वरूप ये अधोगति होती है ओ इसे तृतीय मार्ग कहा गया छांदोग्य उपनिषद में ओ छांदोज्य की श्रुति बताई जा रही है ये अथ एत पथोर एतोपथोर्न कतरेण चाने इमा क्षुद्राणी असकृद आवर्ती भूता जायस्व मृयस्व इत स्थानम् तो ये जो श्रुति है हाँ, श्रुते और एक मंत्र भी बताया जा रहा ये ब्राह्मण है अथ एतो इत्यादि ये, ये ब्राह्मण वाक्य है मंत्रवाक्य है प्रजा तीसरो अत्यायु मंत्रवर्णा मंत्रवर्णा यहाँ पर पूर्ण विराम होना चाहिए इति च मंत्रवर्णा पूर्ण विराम है कि नहीं होना चाहिए कैलाश वाले में नहीं है दूसरी पुस्तक में होगा यह होना चाहिए यहाँ पूरा हो रहा है वाक्य वर्णात। स्वाभाविक अशास्त्रीय प्रवृत्ति का फल पशुआदि स्थावरांत अधोगति है ये भाष्कर भगवान ने लिखा भास्कर भगवान तो पुरुष विशेष है पुरुष विशेष का वचन वही प्रमाण होता है जो वेद समर्थित है और वेद का समर्थन जिस पुरुष वचन को नहीं प्राप्त है उस पुरुष वचन को प्रमाण नहीं माना जाता ये भाष्कर भगवान जानते हैं इसलिए जो भास्कर भगवान ने पाप कर्म का फल अधोगति बताया है साध्य साधन भाव पाप कर्म और अधोगति इनका साध्य साधन भाव है साध्य है अधोगति पाप कर्म है साधन इसे बताने वाला कोई शास्त्र वचन भी होना चाहिए ना वेद वचन भी होना चाहिए वेद है ब्राह्मण मंत्र उभयात्मक इसलिए ब्राह्मण भागात्मक वेद का भी और मंत्र भागात्मक वेद का भी वचन पाप का और अधोगति का साध्य साधन भाव बोधक यहाँ पर बता रहा है इसलिए अर्थ निकलेगा कि वेद ने जो साध्य साधन भाव बता वही हम बता रहे हैं इसलिए कोई हम अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं ये निश्चित होगा ना इसी, इसी अभिप्राय से ये कहते हैं कि अथ एतोह पथोर् न कतरेण च तो एतयो पथो शब्द से लेना है केवल कर्मी को प्राप्त होने वाला दक्षिणायन मार्ग और कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान से या केवल उपासना के अनुष्ठान से प्राप्त होने वाला उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग ये तयो तो पथों का अर्थ है कतरेण चन न गच्छन्ति ऊपर से लगा देना तो इन दो मार्गों में से कतर शब्द का अर्थ होता दो में से एक तो इन दो मार्ग में से एक भी मार्ग से चन का अर्थ है भी कतरेण का है दो में से एक और चन ये अपि अर्थ में निपात है कतरेनापी यानि दो में से एक भी मार्ग से न यानि न गच्छन्ति जो पापी होते हैं वे दक्षिणायन मार्ग और उत्तरायण मार्ग इन दो में से एक भी मार्ग से नहीं जाते हैं उन्हें इन दो मार्गों में से एक भी मार्ग प्राप्त नहीं होता है तो कहा फिर उनका क्या होता है कहते तानी ईमानी क्षुद्राणी असकृत आवर्ति भूतानी भवंती तो वे जो प्राणी है स्वाभाविक अशास्त्रीय प्रवृत्ति करने वाले पाप करने वाले क्षुद्र यानी अल्प और असक्रिद आवर्तीन यानि बार बार जन्म मरण जिस योनि में होता है ऐसी योनि को प्राप्त करते हैं भूतानी भवंती बार बार जन्मते मरते हैं इसलिए उनके लिए तीसरा स्थान बताया तीसरा मार्ग वो हैं जायस्व मृियस्व इति तृतीय स्थानम जन्मो मरो यही उनके लिए स्थान है एक ही व्यापार जन्म लेना मरना स्थिति बहुत नगण्य होती है किन की अपेक्षा उन लोगों की अपेक्षा जो उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग लोग जाते हैं उनकी स्थिति की अपेक्षा ती, तीसरे मार्ग से जाने वालों की स्थिति कम होती है और जन्म मरण ही अधिक होता है इसलिए कहते हैं कि जाय सौम्रीय स्थिति की अल्पता होने के कारण जिसका अधिक्य है उसी नाम से जाना जाएगा न वहां स्थिति अधिक है इसलिए अमर उनको कहा जाता है क्योंकि तो मरणारूप व्यापार जल्दी नहीं होता उनका इसलिए वे अमर हैं और इनका तो जन्मना और मरना इस इन व्यापारों का आधिक्य है स्थिति का बहुत तो अल्पत्व है इसलिए श्रुति ने उनके मार्ग का नाम रखा जाए स्व मृस्व ये तृतीय मार्ग है ये पापियों को मिलता है ये ब्राह्मण भाग का हुआ मंत्र है प्रजाहति स्रो अत्याय ईयू अत्यायम इसमें आय शब्द हैं आय गतो धातु से भाव अर्थ में या करण अर्थ में वो प्रत्यय करते हैं घय प्रत्यय तो आय बनता है अयगतो धातु है ना, उसे घय करेंगे तो ईत होने से अत उपधाया से वृद्धि हो करके आय बनेगा आयते गच्छन्ति अनेन इति आय ऐसी उत्पत्ति करते हैं यदि तो आय शब्द का अर्थ निकला मार्ग और अत्याय इसमें अति उपसर्ग है उसका आयम अतिक्रम्य इति अत्यायम तो आयम शब्द से लीजिए दक्षिणायन उत्तरायन ये मार्गद्वय ये आय शब्द का अर्थ है और अत्यायम शब्द का अर्थ निकलेगा इन मार्गद्वय का अतिक्रमण इन मार्गद्वय का अतिक्रमण जिस मार्ग से होता है यानी ये दो मार्ग नहीं मिल पाते जिन्हें तो ये अत्यायम कहलाता है मार्गद्वय की अप्राप्ति वो तीसरा मार्ग है आयम यानी मार्गद्वयम अतिक्रम्य तिष्टि इति अत्यायम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अत्यायम शब्द का अर्थ निकलेगा इन दो मार्ग से अतिरिक्त मार्ग वो तीसरा मार्ग जिसे ब्राह्मण भाग में जाय स्व कहा वो तीसरा मार्ग है अत्याय मंत्र का अर्थ पद का अर्थ और ईयू का अर्थ है प्राप्तवंती प्राप्नु, प्राप्नु प्राप्त करेंगे प्राप्त करते हैं ऐसा तो ईयू का अर्थ हुआ प्राप्त करते हैं कौन तो, तो तीस्र प्रजा है तीसरा तो तीसरा प्रजा तीसरा प्रजा है ये जो तीस आ, पापी पापी जन वे तीसरे मार्ग को प्राप्त करते हैं इति मंत्र वर्णात तो, आ, कुछ पाप विशेष ऐसे होते हैं जो वहां बहुत दिनों तक रखते हैं वो भी कष्टागति ही है अधोगति ही है तो वहां मरण से भी अधिक कष्ट होता है इसलिए एक प्रकार से वह मरण तुल्य मरण से भी अधिक कष्ट जितने बार भोगना पड़ता है माना जाता है उतने बार उनकी मृत्यु जैसी हो रही है जन्म मरण हो रहा का अर्थ है जन्म मरण का कष्ट अनुभव करना पड़ता है और नरक में जाते हैं तो वहां मृत्यु मर, जो लौकिक इस पृथ्वी लोक में जो मृत्यु होती है ना उस समय जितना कष्ट होता है जन्म के समय जितना कष्ट होता है उससे भी अधिक कष्ट वहां पर होता है और उस जित उतने कष्ट की अनुभूति करना पड़ रही है का मतलब एक जन्म हो रहा है एक मृत्यु हो रही है ऐसे वहाँ उसी शरीर में रहते रहते कई जन्म मरण के कष्टों की अनुभूति करनी पड़ती है जन्म मरण शब्द दुख का निमित्त होने से उस समय होने वाले दुख के पराम परिमाण का परामर्शक है उसको कह सकते हैं दुख जन्म मृत्यु का जो दुख है उस दुख को आ, दुख की अनुभूति का निमित्त होने के कारण कहा जा सकता तो है कष्ट नहीं होता जन्म मरण होता है लेकिन वह जन्म जन्म मरण का कष्ट उनको लंबे समय के बाद होता बहुत दिनों तक सुख की अनुभूति करने के बाद इसलिए तो उसको भी पुनरावृत्ति का ही हेतु बताया ना इसको इसलिए नहीं कहा कि जन्म और मरण के समय होने वाला जो कष्ट है वो कष्ट उनको लंबे समय तक अनुभव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है पुण्य कर्म का फल जो विषय सुख है स्वर्गीय सुख उसी की अनुभूति वे लंबे समय तक करते हैं करते हैं ना, लेकिन ब्रह्मलोक की अपेक्षा वह अल्प है लेकिन मनुष्य की अपेक्षा तो स्वर्ग में पहुंचे हुए अधिक स्थाई रहते हैं मनुष्यों के बारह वर्ष यानी मनुष्य का एक वर्ष उनका एक दिन होता है और मनुष्यों के बारह बारह वर्ष उनका उनके बारह दिन मात्र माने जाते हैं तो उस दृष्टि से स्थायित्व है उनके उसमें इसलिए उनको जन्म लेना पड़ता है मरण लेना पड़ता है और जिस समय उनका जन्म मरण होता है उस समय कष्ट भी होता है उनको लेकिन जैसा पापियों का जन्म कष्ट ही कष्ट अनुभव है ऐसा कष्ट का अनुभव स्वर्ग में गए हुए को नहीं बीच में अवकाश है अवकाश है ना उसके कारण उन्हें जायस्व मृस्व नहीं कहा गया पुनरावृत्ति उनकी भी होती है लेकिन लंबे समय के बाद होती है और इनकी पु... और पुनरावृत्ति का अर्थ है कष्ट की अनुभूति संसार तो कष्ट की अनुभूति का नाम है ना और वो कष्ट की अनुभूति इनको हमेशा होती ही रहती है उसके कारण ये जाय सुम्रियस्व इस व्यापार से ही युक्त है ये कहा जाता है तो प्रजा तीसरो अत्यम यूति मंत्रवर्णा तो पूर्ण विराम है इतने की थोड़ी टीका है इसको देख करके आज पूरा होगा ये जो ब्राह्मण भाग में आया अथये तयो पथोर न कतरे में एतयो पथो इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि एतयो पथोर यानि ज्ञान कर्मो कर्मोर मध्य केनापी मार्गेण ये न प्रवृत्ता ज्ञान और कर्म इन दो मार्गों में से किसी भी मार्ग से जो प्रवृत्त नहीं हुए हैं ते प्रतिषिद्धा प्रतिषिद्ध अनुष्ठाइन यानी वो पापी शास्त्र निषिध कर्म करने वाले उनको आ, क्या होता है तो उनकी पुनरावृत्ति होती है असकृत आवृत्ति निभूतानी भवनती बार बार जन्म लेने वाली जो योनि है उस योनि में जाते हैं कष्ट की अनुभूति ही एकमात्र व्यापार वे करते हैं सुख का लेश कहीं कहीं होगा तो होगा नहीं तो दुख ही दुख अधिक है स्वर्ग वालों के लिए ऐसा नहीं होता सुखाधिक है दुख की मात्रा कम है तो केनापि मार्गे न ये न प्रवृत्ता ते प्रतिषिद्धानुष्ठाई नर्थ और आगे जाए स्व का अर्थ करते हैं पुना पुनः पुनर्जाय म्रियंत चर्थ उनका बार बार जन्म मरण होता है का अर्थ कष्ट की ही अनुभूति में वे पड़े रहते हैं और तीसरा प्रजा तो तीन प्रकार की जो प्रजा है वो कौन स्वेदज अंडज उद्भिज लक्षणा ये तीनों प्रकार की प्रजा वे पितृयान देवयान लक्षण मार्गद्वय गमनम अतीत्य कष्टाम एव गतिम यू यानी जारज़ है मनुष्य तो ये तो इन पुण्य करते हैं यदि तो इन दो प्रकार के मार्गों में से एक मार्ग में जाते हैं ना और बाकी ये तो तीसरा योनि ये स्वेदज अंडज उदभीज इन यौनियों को प्राप्त करते हैं कौन वे पापी लोग जो मनुष्यों में दक्षिणायन मार्ग या उत्तरायन मार्ग में ले जाने वाला जो साधन है शास्त्रीय कर्म उपासना वो नहीं करते पाप ही करते हैं वे तीसरा प्रजा ईयू ऐसा लगाना ये तीसरा प्रजा भी एक प्रकार से तीन प्रकार की प्रजा को यानी योनि को प्राप्त करते हैं यानी या तो स्वेदज बनते हैं या तो अंडस बनते, तो बनते हैं या तो उद्भिज बनते हैं यू का करता तीसरा प्रजा को न लगा करके वो पापियों को लगाना अन्वय करना यू के कर्ता के रूप में पापियों को और तीसरा प्रजा ये द्वितीय का बहुवचन है तो तीसरा प्रजा यु तीन प्रकार की प्रजा बन जाते हैं प्रजाभाव को प्राप्त करते हैं और तीन प्रकार की प्रजाभाव को प्राप्त कराने वाला मार्ग अत्याय शब्द से ग्राह्य तीसरा मार्ग ऐसा लगाना इसलिए कहते हैं कि पितृयान देवयान लक्षण मार्गद्वय ग मार्ग अतिथ्य कष्टा एवं गतिम प्राप्त यह इस मंत्रवर्ण का अर्थ निकलेगा आगे अवतरण है विशुद्ध सत्व तु निष्कामस्य निष्काम इत्यादि का इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे कल क्या है कल प्रतिपदा है